समुपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों वंदनीया मातृशक्ति कठोपनिषद की कथा में यमाचार्य और नचिकेता के बीच जो संवाद चल रहा है उसके द्वारा हम परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसका स्वरूप क्या है किन लक्षणों से वह जाना जाता है और अपने जीवन में हम उसको किस रूप में समझें कि उसके साथ हमारी निकटता लगातार बढ़ती रहे इन सब विषयों को हम इसमें देख रहे हैं पीछे यमाचार्य ने बताया था कि जिस प्रकार परमात्मा की कृपा हम सबके साथ सदा रहती है हम उसको कृपालु और दयालु के रूप में समझ रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी समझें कि उसकी दंड व्यवस्था भी बहुत प्रबल है हम केवल एक पक्ष को यदि देखेंगे उसकी कृपा को और दया को और दंड व्यवस्था को यदि भूल जाएंगे तो हम परमात्मा को पूरा नहीं समझ सकते क्योंकि हमारी धारणा ये बनी रहती है कि जो दयालु होता है दया करने वाला होता है तो हम अपने लोक में देखते हैं कि हमारे जो संबंधी हैं अन्य समाज के लोग हैं कभी किसी से कोई अपराध हो जाता है तो हम क्षमा याचना करते हैं और सामने वाले को अगर समझ रहे हैं कि ये दयालु है कृपालु है तो वो हमें क्षमा कर देता है तो उन्हीं विचारों के साथ उसी धारणा के साथ हम ईश्वर को भी देखने लगते हैं और वहाँ भी हम ये सोचते हैं कि परमात्मा भी हम पर दया कर देगा और दया करने का अर्थ ले लेते हैं कि वह हम पर हमारी जो कर्म है पाप कर्म उनका दंड न दे करके हम प्रार्थना करेंगे तो वह क्षमा कर देगा लेकिन यमाचार्य कहते हैं ऐसा नहीं है क्योंकि दंड व्यवस्था बहुत आवश्यक होती है समाज के अंदर भी महर्षि मनु ने मनुस्मृति में दंड व्यवस्था को बताते हुए उसकी महत्ता को बताया कि दंड शास्ति प्रजा सर्वा सारी प्रजा पर दंड ही शासन करता है दंड एवाभिरक्षती और प्रजा की रक्षा दंड के द्वारा ही होती है दंड शास्ति प्रजा सर्वा दंड एवाभिरक्षति और दंड सुप्तेषु जागृति सोए हुओं में भी दंड जाग रहा होता है अर्थात दंड बहुत प्रबल होना चाहिए दंडम धर्मम विदुर्बु विद्वानों ने दंड को धर्म कहा है ये धर्म है इसे धारण होता है प्रजा की रक्षा होती है तो परमात्मा भी इसी धर्म को धारण किए हुए है और उसको पता है कि दंड व्यवस्था से ही जीवात्मा का कल्याण संभव है अन्य लोक में जो मनुष्य होते हैं या हमारे अभिभावक होते हैं वो ठीक है कभी मोह में आकर के प्रेम में आकर के हमारे दंड को क्षमा कर देते हैं अपराध को क्षमा कर देते हैं दंड नहीं देते लेकिन वास्तव में यहाँ पर अज्ञानता झलकती है परंतु परमात्मा अज्ञानी नहीं है वह पूर्ण ज्ञानी है और उसको पता है कि जीवात्मा का सुधार कैसे हो सकता है इसलिए यमाचार्य ने दंड को बहुत महत्व दिया और कहा कि उसका दंड यूं ही मत समझो बल्कि उद्यतम जो पीछे श्लोक आया था कि महद भयम वज्रम उद्यतम जैसे उठा हुआ वज्र जैसे कोई जल्लाद तलवार लिए खड़ा है हमारे ऊपर इस तरह से हमें समझना है और उसके दंड को और विशेष प्रकार से समझने के लिए यमाचार्य ने आगे एक और उदाहरण से समझाया कि हम लोक में किन किन से अधिक डरते हैं हम अग्नि से बहुत डरते हैं अग्नि का रौद्र रूप जब सामने आता है हमारे कहीं आग लग जाए या हम कहीं भयंकर लिपटों में उलझ जाएं कहीं फंस जाएं तो कितना बड़ा भय लगता है अग्नि का ऐसे ही हम सूर्य को देखते हैं सूर्य का भी प्रचंड रूप जब प्रवल ग्रीष्म ऋतु में उसकी किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं तो हम उस धूप से बचने के लिए प्रयास करते हैं रक्षा करते हैं अपनी और वहाँ का तापमान देखें वो तो हमसे बहुत दूर है इसलिए उतना प्रभाव हम पर नहीं आ पाता है लेकिन सूर्य का तापमान जो वैज्ञानिकों ने नापा है पाँच करोड़ डिग्री सेल्सियस इतना भयंकर तापमान कितना प्रचंड सूर्य ऐसे ही वायु जब तूफान आते हैं बड़े बड़े तो बहुत कितनी हानि कितनी प्रबल तरीके से तूफान आकर के तबाही मचाते हैं तो वायु का भी रौद्र रूप हमने देखा अग्नि का भी देखा सूर्य का भी देखा है और फिर हम मृत्यु को लें तो वो तो सबसे ही भयंकर है कहने का तात्पर्य कि समाज में जितनी भी भय देने वाली वस्तुएं हैं हम उनसे डरते हैं भय खाते हैं और उनका यथोचित उपयोग भी करते हैं अपनी रक्षा करते हुए वही अग्नि वही सूर्य वही वायु हमारे लिए कल्याणकारी भी हैं क्योंकि हम उनका उचित उपयोग करना भी जानते हैं लेकिन जितने भय देने वाले पदार्थ हैं ये तो यमाचार्य कह रहे हैं कि ये भय देने वाले पदार्थों से भी तुम्हें परमात्मा को अधिक समझना है तो आगे चौथी छठी वल्ली में उनका तीसरा श्लोक आता है उन्होंने पांच पदार्थ बताए कि भयाद अस्य अग्निस्तपति भयाद तपति सूर्य भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति धावती पंचम अर्थात जिस अग्नि से हम इतना डरते हैं वह अग्नि परमात्मा के डर से तप रही है कहने का तात्पर्य परमात्मा के आगे उस अग्नि का डर कुछ भी नहीं है बल्कि वह अग्नि स्वयं परमात्मा की ही शक्ति से और प्रचंड रूप धारण कर रही है भयाद अस्य अग्निस्तपति और भयाद तपति सूर्य एक समझाने का प्रकार होता है कोई चेतन पदार्थ नहीं है ये अग्नि या सूर्य वायु आदि जो परमात्मा से डर रहे हैं लेकिन ऋषि समझाने के सरल सरल तरीके निकालते हैं और किसी विषय को समझाते समय हम जड़ पदार्थों में भी चेतन जैसा व्यवहार करके और करते हैं लोक में तो उससे भी विषय को सरलता से समझते हैं तो भयादस्य अग्निस्तपति भयात तपति सूर्य और भयाद इंद्रश्च वायुष्य इंद्र कहते हैं विद्युत बिजली जब बिजली कड़कती है आकाश में या चमकती है भयंकर उसकी आवाज हम सब डर जाते हैं कितना भय उत्पन्न कर रही है विद्युत लेकिन वह विद्युत ईश्वर से डर रही है अर्थात ईश्वर के ही डर से चमक रही है वो भयाद इंद्रश्य भयादस्य इंद्रश्य वायुष्य और वायु भी जो वायु भी चल रही है जो भय उत्पादक है वह भी उस परमात्मा की शक्ति से ही सर्वत्र प्रचलित हो रही है और पांचवा जिस मृत्यु से हम अत्यधिक डरते हैं तो मृत्यु और वह मृत्यु भी परमात्मा के डर से दौड़ी चली जा रही है अर्थात दौड़ती हुई जहाँ उसकी आवश्यकता होती है परमात्मा उसको वहाँ पहुंचा रहा है जिसकी भी मृत्यु करनी होती है वह वहां उपस्थित हो जाती है तो इस तरह से ये भय देने वाले जो पांच पदार्थ हैं इन पांच पदार्थों को हम अत्यधिक भय उत्पादक भय देने वाला मान रहे हैं लेकिन परमात्मा इनसे भी अधिक है इनसे भी बड़ा है क्या हम जितना अग्नि से डरते हैं जितना वायु से डरते हैं सूर्य से डरते हैं बिजली से डरते हैं क्या इतना हम परमात्मा से डरते हैं बल्कि हम और कम हैं उससे भी कम डर रहे हैं और यमाचारी कहना चाह हैं जितना आप इन सब पदार्थों से डरते हो उससे भी अधिक परमात्मा से डरना है क्योंकि इन पदार्थों से तो ठीक है हम अपनी सुरक्षा कर लेते हैं उपाय साधन अपना करके हम अपने को बचा लेते हैं लेकिन परमात्मा के सामने यदि हमने अपराध किए हैं पापकर्म किए हैं अधर्म किया है तो कोई भी सुरक्षा का साधन उपलब्ध नहीं हो सकता उसकी दंड व्यवस्था के आगे हमें अपने को समर्पित करना ही है इसलिए जब जीवात्मा उस परमात्मा के इस रौद्र स्वरूप को अपने अंदर समझता है तो ऐसा नहीं है कि हम जब किसी से डरेंगे तो कोई हम डिप्रेशन में चले जाएंगे या निराशा के भाव आ जाएंगे ऐसा नहीं अपितु परमात्मा का कृपालु और दयालु स्वरूप भी तो यमाचार्य ने बताया लेकिन कृपा और दया होते हुए भी ये ठीक है कि परमात्मा धार्मिकों के लिए अत्यंत दयालु है कृपालु है तो परमात्मा धार्मिक ही तो बनाना चाहता है और धार्मिक बनाने के लिए अगर दंड व्यवस्था हम पर लागू कर रहा है तो हमारे कल्याण के लिए ही कर रहे हैं। तो भयाद अश्य अग्निश तपति भयाद तपति सूर्य भयाद इंद्रश्च वायुष्य मृत्यु और इसके माध्यम से यमाचार्य परमात्मा के दंडात्मक स्वरूप को हमारे सामने लाना चाह रहे हैं और ध्यान रखिए कि जो परमात्मा से नहीं डरता वह समाज में संसार में हर किसी से डरेगा और जो परमात्मा से डरता है वो समाज में किसी से भी नहीं डरता महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में एक श्लोक दिया कि जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं और समाज में कितने ही कष्ट उनके सामने आए लेकिन वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होते निंदंतु नीति निपणा यदि वास्तुवंतु लक्ष्मी ही समावेशतु ग अद्यव मरण मस्त युगांतरे व्यायात पथ प्रविचलती पदम न धी रहा मृत्यु का भी वर्णन किया उन्होंने कि चाहे आज ही मरण हो जाए या कालांतर में हो लेकिन जो ईश्वर से डर रहा है वह मृत्यु से भी नहीं डरता और ईश्वर से डरने के कारण से ही वह धर्म के पथ से न्याय के मार्ग से अपने कदम वापस नहीं खींचता तो परमात्मा को यदि पाना है तो दंडात्मक स्वरूप भी हमें उसका अपने सामने अपने हृदय में रखना होगा आगे इसी विषय को बढ़ाते हुए कहते हैं कि जो परमात्मा ने हमें यह शरीर दिया है अपने को प्राप्त कराने के लिए उसके विषय में बता रहे हैं कि इह चेद अशकत बोधुम प्राक शरीरस्य से विश्रस ततः सर्गेशु लोकेशु शरीरत्वाय कल्पते यह अर्थात इस शरीर में वर्तमान जो शरीर हमें मिला हुआ है आगे की बात नहीं की जा रही है अभी यह चेत अशकत बोधुम अगर इस शरीर में हम परमात्मा को जानने में उसका साक्षात्कार करने में समर्थ हो सके तो अध्याहार कर लेंगे कि तब तो ठीक है ऐसा ही केनोपनिषद में भी एक श्लोक आता है और उसका भी वही भाव है तो यहां भी वही बात कही जा रही है कि यह चेत अशकद बोधम अगर इस शरीर में रहते हुए हमने परमात्मा को जान लिया है समझ लिया है उसका दर्शन कर लिया है तब तो ठीक है और कब तक कहा कि प्राक शरीरस्य से विस्रस इस शरीर के ध्वंस होने से पहले छूटने से पहले क्योंकि छूटने के बाद तो पता नहीं फिर कब अवसर आएगा तो इस शरीर के विस्रस छूटने से पहले हम यदि परमात्मा को जान सके तब तो ठीक है और नहीं जान सके तो तो क्या होगा तो उसके लिए आगे बता रहे हैं कि ततः सर्गेशु लोकेशु शरीरत्वाय कल्पते हम प्रायः क्या समझते हैं कि चलो ठीक है हम इस शरीर में परमात्मा को नहीं जान पाए नहीं प्राप्त कर पाए तो फिर हम मनुष्य के शरीर में आएंगे ही जितना प्रयास हमने यहाँ कर लिया फिर आगे करेंगे फिर आगे करेंगे फिर आगे करेंगे और इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे तो हमारे मन में ये धारणा रहती है कि हम तो आगे अगले जीवन में मनुष्य बन ही जाएंगे और प्रायः करके ये धारणा बनी रहती है लेकिन यहाँ यमाचार्य कह रहे हैं कि तथा सर्गेशु लोकेशु अगर यहाँ हम परमात्मा को नहीं जान पाए तो आगे जो सृष्टियाँ आ रही हैं अन्य सर्ग आ रहे हैं और उनमें भी जो लोक हैं विभिन्न प्रकार की योनियाँ हैं वो हमें प्राप्त होंगी क्योंकि यहां ये नहीं कहा उन्होंने कि तुम्हें फिर मनुष्य का शरीर मिल जाएगा और फिर आगे प्रयास कर लेना अगर यहां सफलता नहीं मिलती है तो आगे मिल जाएगी लेकिन वो जान रहे हैं कि मनुष्य का शरीर इतनी सरलता से नहीं मिल पाता और कई बार यह विषय आपके सामने रखा जा चुका है अगर थोड़ी देर के लिए हम ये कल्पना कर लें कि मनुष्य बार बार मनुष्य बनता रहेगा और ऐसा सोचा कि बहुत ही कोई अपराधी बहुत बड़ा अपराधी है तो वो ठीक है अन्य योनियों में जा सकता है संभावना है उसकी लेकिन हम तो ऐसे नहीं हैं हम अपने विषय में जो सोचते हैं कि हम तो ऐसे नहीं हैं हमारे तो बहुत से पुण्य कर्म हैं और हम मनुष्य बन सकते हैं तो अगर ये मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि अधिकांश मनुष्य मनुष्य शरीर को छोड़कर के द्वारा मनुष्य बन रहे हैं तो ये सारी जो अन्य योनियां हैं, इनका नंबर कब आएगा कभी सोचा आपने अन्य सारी जो योनिया हैं क्योंकि हम तो मनुष्य लगातार बन रहे हैं देहांत हुआ फिर मनुष्य बन गए फिर देहांत हुआ फिर मनुष्य बन गए और अगर अन्य योनियों के भी जीवात्मा मनुष्य बनने लगे तो संख्या क्या बनेगी पृथ्वी पर प्राणियों की मनुष्यों की हम कल्पना नहीं कर सकते लेकिन हम देखते हैं कि प्राय औसत वही रहता है ये जो थोड़ा सा वृद्धि ह्रास हमें दिखाई देता है यह कुछ भी नहीं है अन्य जीवात्माओं की अन्य प्राणियों की संख्या के सामने ये बहुत मामूली है अगर हम दशमलव में भी कल्पना करें तो दशमलव करके फिर शून्य शून्य शून्य लगा करके तब कहीं जाकर कोई संख्या बनेगी ऐसी तो ये सब प्रत्यक्ष हमारे सामने विद्यमान है कि मनुष्यों की संख्या में अन्य प्राणियों की अपेक्षा जैसा मैंने कहा था आपसे कि 15, 20 करोड़ अन्य जीवात्मा बराबर एक मनुष्य 20 करोड़ अन्य प्राणी बराबर एक मनुष्य यहां 20 करोड़ का अर्थ 20 करोड़ प्रकार की योनिया मत ले लेना योनियों की भी चर्चा आती है तो हम क्या समझते हैं शब्द हमें याद आता है कि कितने प्रकार की योनिया है चौरासी लाख प्रकार की तो ये एक बताने का तरीका है आवश्यक नहीं है कि चौरासी लाख प्रकार की हैं, लेकिन एक एक योनी में हम मान भी लें कि चौरासी लाख प्रकार की हैं, तो एक एक योनि में कितने कितने प्राणी हैं, एक ही प्रकार के क्या उनकी गणना हम कर पाएंगे तो वो भी तो सारे मनुष्य बनने के लिए ही हैं, अरे कभी ना कभी तो उनका भी समय आने वाला ही है और पीछे से कब से वो अन्य योनियों में घूमते चले आ रहे हैं तो कभी भी उनका समय आ सकता है और वो सारे अगर मनुष्य बन जाएं तो क्या स्थिति बनेगी तो ये सारे हमें प्रत्यक्ष उदाहरण बता रहे हैं कि हम मनुष्य योनि के बाद दोबारा जब मनुष्य बनते हैं तो बहुत लंबा काल बहुत लंबे काल तक हमें अन्य योनियों में रहना होता है ये पक्का सिद्धांत है क्योंकि हम जिन कर्मों को धर्म कर रहे हैं ऐसा मान लेते हैं प्राय उनमें भी हमारे बहुत से अधर्म हो जाते हैं और सबसे बड़ी बात जो मैंने बताई थी जो मुख्य बिंदु है मुख्य कारण है अन्य योनियों में जाने का वो यह है कि हम अपने जीवन को चलाने के लिए कितनी सहायता अन्य योनियों में विद्यमान जीवात्माओं की प्राणियों की ले रहे हैं सहायता क्यों ली जाती है किसी की सहायता क्यों ली जाती है आगे बढ़ने के लिए उन्नति प्राप्त करने के लिए उच्च शिखर पर जाने के लिए अब सहायता तो हम ले रहे हैं लगातार हर कोई मनुष्य ले रहा है सहायता अन्य प्राणियों की और जिस कार्य के लिए सहायता ली जा रही है उच्च बिंदु पर जाने के लिए पहुंचने के लिए सहायता ली जा रही है और वहां हम न पहुंच पाए तो वो सहायता अब ऋण के रूप में बदल जाएगी अब हमें भी उसी प्रकार से जैसे हमने अन्य प्राणियों की सहायता ली तो हमें भी अब अन्य योनियों में जाकर के और अन्य मनुष्यों की सहायता करनी पड़ेगी तब जाकर के वृण उतरता है हमारा उसके बाद हम जब बराबर बराबर पाप पापुण्य कर लेते हैं फिर मनुष्य बनते हैं ये बहुत विचारणीय विषय है ये और इसमें कोई शंका हो तो आप बताना क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कोई भी नहीं नकारेगा इस बात के लिए कि अन्य प्राणी मनुष्यों की अपेक्षा बहुत अधिक हैं कल्पना से बाहर हैं तो ये सारे मनुष्य ही तो थे पहले और अन्य में घूम रहे हैं और इनमें से लगातार मनुष्य बन रहे हैं जिसका कार्यकाल पूरा हो गया जिसके पाप पुण्य बराबर हो गए वो मनुष्य बनते चले जा रहे हैं और वो मनुष्य बनते रहे और हम भी मनुष्य द्वारा बनते रहे तो क्या संख्या बनेगी फिर तो ये सारी बातें सिद्ध कर रही हैं कि द्वारा मनुष्योनी ऐसे नहीं मिलती और वही यमाचारी बता रहे हैं कि तुकेशु बहुवचन का प्रयोग किया उन्होंने कि बहुत सारी आने वाली सृष्टियां और उन में बहुत सारी योनियां उनमें जाकर के तब कहीं हम द्वारा मनुष्य बन पाएंगे इसलिए उन्होंने सावधान किया है कि यह चेत अशकत बोधुम प्राग शरीर से हमें शरीर छूटने से पहले ही परमात्मा को प्राप्त करने में अपना पूरा पुरुषार्थ पूरा प्रयत्न लगाना है और आगे उन्होंने कहा कि जब कोई साधक कोई योगी पुरुष परमात्मा को प्राप्त करता है परमात्मा का दर्शन करता है और हम भी परमात्मा के विषय में बहुत सारे सत्संग प्रवचन ग्रंथ पढ़ते हैं सुनते हैं विचार करते हैं तो उस योगी के प्रत्यक्ष में और हम जो सुनते हैं परमात्मा को समझते हैं उसमें क्या अंतर आता है तो आगे उन्होंने कहा नचिकेता से कि यथा यथादर्शे तथात्मने यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथाप्सु परिव दद्रशे तथा गंधर्व लोके छाया तपयोरिव ब्रह्म लोके बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ही कठोपनिषद का कि जैसे हम आदर्श में आदर्श किसे कहते हैं मर्यादा वो भी ठीक है आदर्श का यहाँ अर्थ है आसमता पश्यंती जिसमें हम अच्छी प्रकार से अपनी आकृति को अपने चेहरे को या किसी वस्तु को देखते हैं अर्थात दर्पण आदर्श अर्थात दर्पण हो सकता है आपने शायद ये पहली बार सुना होगा कि आदर्श का अर्थ दर्पण भी होता है तो आदर्श का धातवर्थ है वो यही निकलता है कि जिसमें अच्छी प्रकार से अर्थात किसी वस्तु के यथार्थ स्वरूप को हम जब देखते हैं जिसमें देखते हैं उसे कहते हैं आदर्श तो यथा दर्शे तथात्मनी। अर्थात परमात्मा का दर्शन इसमें दो बातें हैं परमात्मा का दर्शन कहाँ होता है और कैसा होता है दोनों बातें समझाइए इसमें तो परमात्मा का दर्शन कहा होता है तो कहा आत्मनि आत्मा में ही होता है अर्थात स्वयं जीवात्मा अपने अंदर परमात्मा का दर्शन करता है और वह कैसा दर्शन होता है तो कहा यथा आदर्शे जैसे हम दर्पण में शीशे में अपने को देखते हैं अब ये उदाहरण सामने आते ही हमारा ध्यान कहाँ जाएगा कि जैसे हम अपने रूप को दर्पण में देख रहे हैं ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा के रूप को अपने में देखता है यही तो हम समझेंगे लेकिन नहीं उदाहरण में जो बात ऋषि समझाना चाह रहे हैं हमें उसी रूप में उसको लेना है क्योंकि परमात्मा तो रूप से रहित है परमात्मा का तो रूप होता ही नहीं तो रूप वाली बात वहां नहीं घटेगी यहाँ तात्पर्य है यमाचारी का कहने का कि जैसे हम दर्पण में किसी वस्तु की आकृति को देखते हैं छवि को देखते हैं तो जैसा उसका स्वरूप है जैसी छवि है वैसे ही तो दिखाई देगी मैं उन दर्पणों की बात नहीं कर रहा हूँ जो जगह जगह कहीं प्रदर्शनी में मेले में आपको तरह तरह के मिल जाएंगे जहां कहीं उल्टे दिखते हैं कहीं सीधे कहीं टेढ़े कहीं मोटे कहीं पतले कहीं लंबे उनकी बात नहीं हो रही है जो यथार्थ दर्पण है तो वहां आप हाँ जैसी वस्तु रखेंगे या जैसा हमारा चेहरा होगा वैसा ही दिखाई देगा उससे विकृत या उससे अलग नहीं दिखाई देगा ऐसे ही परमात्मा का दर्शन भी उसका अनुभव भी उसके आनंद जो स्वरूप है उसका दर्शन भी यथार्थ ही होता है कहा आत्मा में अपने अंदर तो ये तो सिद्ध पुरुष की बात हो गई लेकिन हम उस स्थिति में नहीं है हमें भी ईश्वर को पाना है लेकिन पाने से पहले उसके स्वरूप को कुछ समझना भी है हम जब समझेंगे ही नहीं तो उसके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा कैसे अब हमारे सामने अनेकों उपाय आते हैं कि हम कैसे ईश्वर को जानें? किस किस प्रकार से हम जान सकते हैं उसके लिए तो कहा कि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके पितृ कहते हैं पिता के लिए पित्री शब्द मूल है पिता पिता का ही शब्द होता है लोक में आपने पितर शब्द सुना होगा तो पित्री का ही बहुवचन पितर बन जाता है कहते किसको है पाति रक्षती पिता पित्री अर्थात पालन करने वाला रक्षा करने वाला तो समाज में जो ज्ञानी पुरुष हैं जो ज्ञान देने वाले हैं चाहे वो बोल कर के ज्ञान दें ग्रंथ लिख कर के ज्ञान दें ये सब कैसे हैं हमारी रक्षा कर रहे हैं हमारी रक्षा करने वाले हैं तो इनका जो समूह है ज्ञानियों का समूह उपदेश करने वालों का समूह प्रवचन करने वालों का समूह अनेकों आर्ष ग्रंथों के लिखने वालों का समूह ये सब कहलाता है पितृलोक और वहाँ हम जाकर के प्रवचन सुन रहे हैं या उनके लिखे हम ग्रंथों को पढ़ रहे हैं जो कि वेदानुकूल हैं उनको पढ़कर के उनको सुनकर के परमात्मा के जिस स्वरूप को हम समझ पा रहे हैं वो कैसा होता है तो यमाचार्य ने कहा कि यथा स्वप्ने जैसे हम स्वप्न में किसी वस्तु को जान रहे हैं देख रहे हैं समझ रहे हैं लेकिन जागते हैं तो कुछ भी नहीं है और स्वप्न में भी कभी कभी अस्त व्यस्त तरीके से हमारे सामने बहुत सारे चित्र आते हैं कहीं से कुछ जुड़ गया कहीं से कुछ जुड़ गया और कभी कभी यथार्थता भी होती है लेकिन जागते समय वहाँ भी कुछ नहीं रहता है तो ऐसे ही हम जब सुन कर के जितना जान पा रहे हैं ईश्वर को या पढ़कर के जितना जान पा रहे हैं ईश्वर को वो वास्तव में यथार्थ होता उतनी नहीं हो पाती है हल्की सी ही झलक मिल पाती है जैसे कि स्वप्न में होता है यथा स्वप्ने तथा तो पितृलोके अब थोड़ा सा और आगे बढ़े आगे कहा कि यथापसुपरि व कि हम जल में जब किसी आकृति को देखते हैं जल में तो जल में जो आकृति हमें दिखाई देती है तो दर्पण की अपेक्षा जल में जो आकृति दिखाई देती है वो ज्यादा अच्छी होती है या कुछ निम्न स्तर की कहलाएगी वो निम्न स्तर की होगी क्योंकि जल हिलने लगे तब भी हमें सही नहीं दिखाई देगा और नहीं भी हिल रहा है तब भी वास्तव में उतनी क्लियर आकृति वहाँ नहीं दिखाई देगी तो यथापस्व परिव ददृश्य अर्थात हम अन्य लोगों से जो परमात्मा के विषय में सुन लेते हैं या स्वयं जब विचार करते हैं उसके विषय में तो वहाँ भी जैसे हम जल में किसी छवि को देख रहे हैं बस हल्का हल्का सा ही हमें उसका भान हो पाता है और हम जब ऐसे योगियों की शरण में पहुँचते हैं जिन्होंने परमात्मा को जान लिया है जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है पीछे जो यमाचार्य ने पितृलोक बताया था ये पितृलोक उन ज्ञानी पुरुषों का लोक है जो अभी ईश्वर को साक्षात्कार तो नहीं कर पाए हैं लेकिन जिन्होंने अध्ययन बहुत किया है जिन्होंने विचार बहुत किया है और एक काफ़ी सीमा तक परमात्मा को जान चुके हैं और उसके विषय में बता रहे हैं लेकिन एक ऐसे हैं जिन्होंने साक्षात्कार भी कर लिया है तो उनके लिए आगे कहा कि गंधर्व लोके तथा गंधर्व लोके छाया तपे और ब्रह्म लोके गंधर्वलोक गंधर्व गंधर्व शब्द विचारणीय है कई अर्थ होते हैं इसके महर्षि दयानंद ने गंधर्व शब्द का अर्थ किया इसमें दो शब्द हैं अलग अलग गम और धर्व तो गम का अर्थ किया उन्होंने गछती गम अर्थात जो सर्वत्र पहुंचा हुआ है जो सर्वत्र व्यापक है और जो सब कुछ जानता है ये गच्छती का अर्थ होता है उसे गम अर्थात ब्रह्म ब्रह्म के लिए कहा उन्होंने क्योंकि नपुंसक लिंग का प्रयोग किया है और संस्कृत में ब्रह्म शब्द हमेशा नपुंसक लिंग में ही आता है परमात्मा को ब्रह्मा नहीं कहते ध्यान रखना क्या कहते हैं परमात्मा को ब्रह्म ब्रह्म और ब्रह्मा में अंतर है हम जब नपुंसक लिंग में ब्रह्म शब्द को बोलेंगे तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में ब्रह्म शब्द ही बनेगा लेकिन पुलिंग वाला जो ब्रह्म शब्द है उसको हम जब बोलेंगे तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में ब्रह्मा बनेगा तो ब्रह्मा किसी मनुष्य को तो कह सकते हैं हम लेकिन ब्रह्म परमात्मा के लिए आता है और यहाँ भी महर्षि दयानंद ने गछतीति गम कहा है गति गह ऐसा पुल्लिंग में नहीं कहा और उन्होंने उसका अर्थ भी खोल दिया कि गम गछती ब्रह्म और ब्रह्म को जो धारण कर रहा है अर्थात ब्रह्म को जो जान रहा है जो प्रत्यक्ष कर रहा है उसे कहते हैं गंधर्व गम धरती गंधर्व तो ऐसे योगी पुरुष ऐसे ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी पुरुष उनके पास जाकर के हम जब ब्रह्म के विषय में वहाँ समझ रहे होते हैं तो वहाँ हम कितना समझ पाते हैं ब्रह्म के लिए तो कहा गंधर्व लो छाया तप्य और ब्रह्म लोके छाया और आतप छाया को देखा आपने और आतप को देखा आतप किसे कहते हैं धूप और छाया तो धूप और छाया कैसी होती है क्या इसमें हमें सादृश्य दिखाई दे रहा है और क्या अंतर दिखाई दे रहा है हम देखते हैं कि आतप में धूप में प्रकाश होता है लेकिन प्रकाश तो छाया में भी होता है पूर्ण अंधकार नहीं होता छाया में ध्यान रखिएगा कभी कोई छाया आपने ऐसे देखी जहां पूर्ण अंधकार हो उसको आप छाया कह ही नहीं पाएंगे किसी वस्तु की पदार्थ की छाया अगर कहीं हमें दिखाई दे रही है वो तभी दिखाई देगी छाया जबकि छाया की, की परिधि जहां जाकर के समाप्त हो जाए वहां प्रकाश अवश्य हो तब बनती है छाया तो आसपास का जो प्रकाश है उसका हल्का सा प्रभाव उस छाया में भी आ रहा है तो तो ये तो हो गई समानता कि आतप में भी प्रकाश है छाया में भी प्रकाश है भिन्नता क्या है कि आतप में बहुत प्रकाश है छाया में कम प्रकाश है तो ऐसे ही जो ब्रह्मज्ञानी हैं, जिन्होंने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है देख लिया है दर्शन कर लिया है उसका वो ठीक है वो आतप के समान है लेकिन हम भी जब उनसे कुछ जानते हैं सीखते हैं समझते हैं तो वहां भी हम छाया के समान अर्थात कुछ न कुछ प्रकाश हमें भी प्राप्त होता है। तो अनेक प्रकार के उपाय करके हम परमात्मा का साक्षात्कार करने से पहले उसको समझने का प्रयास करते हैं उन समझने की तरीकों में यम ने कहा कि हम अनेक प्रकार के ग्रंथों को पढ़कर के प्रवचनों को सुनकर के और ब्रह्म के पास जाकर के हम उस ब्रह्म को बहुत कुछ समझ सकते हैं लेकिन हमें उसका यथार्थ स्वरूप वो तभी पता लगेगा जब हम स्वयं अपने आत्मा में ही उसका दर्शन करेंगे जब तक आत्मा में उसका दर्शन नहीं होता तब तक हम शाब्दिक रूप में भले ही परमात्मा को कितना ही समझते रहें, और वो समझना आवश्यक भी है क्योंकि हर वस्तु को पहले हम शब्दों में ही समझते हैं प्रत्यक्ष बाद में किया करते हैं तो इस तरह से परमात्मा को समझने के तरीकों में जो प्रश्न किया था नचिकेता ने कि आप परमात्मा के विषय में बता तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन मैं उसको कैसे जानूं कम से कम आप वह तो बताइए मुझे मेरी जिज्ञासा अभी शांत नहीं हो पा रही है तो उसी की जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह अनेक प्रकार के उपाय बता रहे हैं और साथ में ये भी बता दिया कि उसका वास्तविक स्वरूप उसका वास्तविक दर्शन तो स्वयं अपने आत्मा में ही होता है बाहर तो कभी हो ही नहीं सकता किसी अन्य पदार्थ में तो हो ही नहीं सकता हम उसकी सत्ता को शाब्दिक रूप में भले ही मान लें हम उसको व्यवस्थापक के रूप में बाहर मान सकते हैं लेकिन उसका अपना वास्तविक स्वरूप हमें अपने अंदर ही दर्शन होता है तो इतना ही कहकर के आज इस विषय को यही रोकते हैं ओम शम